ोचन मरुति नम तो राक्षक नमा पिते च मधुरम मधुरम स्वरूपं कर्मा पिते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुभेद शक्ति प्रयच परिभावया इसको उसको देख रही जुकाम भ जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वमी करपात जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की भर हर मा से जी उत्था जाइये गोविंद जाय जाइ गोपाल जाया जया राधारमण हर गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे गो हरे मुरारी मुदारे के नाथ नारायण वासुदेव गोविंदा जय जय गोपाल जय जया राधारमण हर गोविंद जय जय शिवृंदावन बिहारी लाल की जय नमो मधुभ शंभ शिवा, शिवा शिवा शिवा शिव शिवा नारायण नारायण नारायण <coughs> एक जगह और है कार्यक्रम गोदा विहार में इसके बाद श्रीमद भागवत में जीवन दर्शन इस विषय का निरूपण किया जा रहा है निरूपण किया जा चुका है कि यदि जीवों को भगवान महाप्रलय की दशा में ही रहने देते सृष्टि की रचना ही नहीं करते तो किसी प्रकार के ताप की प्राप्ति जीवों को नहीं होती परंतु भगवान ने जगत बनाया जीवों को जीवन प्रदान किया यही कारण है कि त्रिवुद तापों की जीवों को प्राप्ति हुई भगवान तो करुणा वर्णालय कहे जाते हैं फिर उन्होंने जगत बनाया तो क्यों बनाया श्रीमद भागवत तो में यह प्रश्न रखा गया फिर उसका उत्तर दिया गया बुद्धिन्द्र मन प्राणांग जनाना मसगत प्रभु मात्रार्थम स भवार्थम च आत्मनय कल्पनाये च बुद्धि इंद्रिय मन प्राण से युक्त भगवान ने जीवन प्रदान किया जीवों को उसके पीछे अभिप्राय यह था कि जीव कृतार्थ हो सके अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने के लिए ही करुणा वर्णालय भगवान ने जगत बनाया जीवन को जीवन प्रदान किया मात्रार्थन चवार्थन च आत्मनि अकल्पनाय च अर्थ धर्म काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात भोग और अपवर्ग की सिद्धि जीवन को हो सके इसीलिए भगवान ने जगत बनाया जीवों को जीवन प्रदान किया गाढ़ी नींद के तुल्य महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है अतः जिस प्रकार सुषुप्ति मात्र से कृतार्थता संभव नहीं है उसी प्रकार इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक जीव महाप्रलय की दशा में रहते हैं शिव स्वरूप महेश्वर परमात्मा से तादात्मापन्न होकर रहते हैं फिर भी कृतार्थ नहीं हो पाते अकृतार्थता का बीज अज्ञान अवशिष्ट ही रहता है उस अज्ञान को जीव तत्व ज्ञान के प्रभाव से विनष्ट कर सकें इसी अभिप्राय से भगवान ने जगत बनाया एक उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी निहारने पर बबूल के बीज में कांटे का दर्शन नहीं होता परंतु पृथ्वी पानी प्रकाश पवन और आकाश तथा काल और दिक का अनुकूल संयोग सुलभ होने पर बबूल के बीज से कांटे निकल आते हैं उसी प्रकार महाफलय में दुखों का बीज अज्ञान महामाया प्रकृति के गर्भ में सन्निहित रहता है और महामाया महेश्वर से तादात्मापन्न होकर अवशिष्ट रहती है उसी के बल पर कालांतर में जीवों को त्रिव्र शरीरों की प्राप्ति होती है और बाह्य जगत में अहमता ममता के कारण जीव पुनः त्रिव्र तापम का ग्रास बनता है अपुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो इसलिए भगवान ने जगत को तो बना दिया परन्तु पशुआ शरीरों में मोक्ष की सिद्धि भगवत भक्ति की उपलब्धि प्रायः संभव नहीं इसलिए मनुष्य शरीर का उत्कर्ष माना जाता है क्योंकि तत्वज्ञान के उपयुक्त तत्वज्ञान के अनुकूल सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक स्थूल शरीर मानव जीवन में हमको आपको सुलभ है पूर्व प्रवचनों के माध्यम से सुनाई पड़ता है या नहीं यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि जिस प्रकार बल्ब और बादल के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है कारम शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है और जीव के द्वारा जीवन धन शिव स्वरूप जगदीश्वर की अभिव्यक्ति होती है तो स्थूल शरीर समग्र सूक्ष्म कारम शरीर का अभिव्यंजक है और अंत में जीव तथा शिव तत्व का भी अभिव्यंजक है इस प्रकार का स्थूल शरीर देवताओं को भी अभिष्ट है क्योंकि देवताओं का स्थूल शरीर यद्यपि श्रीमद्भागवत के सप्तमश क्ध के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म रूपाकात्मक होता है पूर्ण सार सर्वस्व होता है लेकिन दिव्यता ही वहां पर वैराग्य की अभिव्यक्ति में प्रतिबंध का काम करती है मनुष्य शरीर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है अतः इसमें सावधान रहने पर धर्मानुष्ठान के द्वारा वैराग्य की सिद्धि हो सकती है भगवत चरणों में अनुरक्ति भी हो सकती है और दोनों के प्रभाव से विशुद्ध विज्ञान की समुपलब्धि भी हो सकती है भक्ति विरक्ति और भगवत प्रबोध में जीवन का विनियोग ही जीवन दर्शन का सार है कल बताया गया एतद रूपं भगवतो एकददूपव से चिदात्मन मयागुण विरचित महदारमनि यथा नभसी नभसी मोघो मोघो रेणुर्वा पार्थिवेमं दृष्टिदृश्यतम बुद्धि अतः परम यद्यक्त मव्यूढ़गुण व्यूहित अदृष्टा सुत वस्तुवात्सजीव युनर्भव ये मे सदसदूपे प्रतिद्धे स्वंवदा अविद्यात्मनिक तद ब्रह्म दर्शनम भगवान ने सर्वप्रथम महतत्व को उत्पन्न किया सांख्य प्रस्थान के अनुसार और सबसे अंत में पार्थिव प्रपंच को प्रकट किया महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच को लेकर विराट शरीर की अभिव्यक्ति हुई विराट परमात्मा का जो स्थूल रूप है उसी को विराट कहते हैं वेदांत प्रस्थान में क्योंकि भगवान जगत के अभिन्न मित्तोपादान कारण हैं, अतः प्रपंच के रूप में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति यहाँ पर दार्शनिक धरातल पर सिद्ध है और मान्य है महतत्व का विलोग, अहम तत्व का विलोग, पंच तन मात्राओं का विलोग स्थूल शरीर के अभिव्यंजक पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति में महातत्व अपने आप ही सूक्ष्म है और अहम तत्व भी अपने आप ही सूक्ष्म है पंच तन्मात्राएं भी अपने आप ही सूक्ष्म हैं लेकिन इनके द्वार से ही स्थूल पंच भूतों की उत्पत्ति होती है और पंच स्थूल भूतों के द्वार से ही हमको आपको सप्त धातुमय स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है सांख्य प्रस्थान का सार भगवद गीता में प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने बताया कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखान भोक्तृत्व हेतु रुच्यते पूरा साख्य प्रस्थान एक ही श्लोक में आ गया एक कार्य विभाग दूसरा करण विभाग तीसरा कर्तृत्व विभाग तो कार्य करण और कर्तृत्व के मूल में क्या है प्रकृति ये जड़ वस्तु का इतना ही विभाग होगा कार्य विभाग के अंतर्गत दस तत्व हैं पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म पंच तन और पांच स्थूलों को कार्य विभाग में कहते हैं कार्य विभाग के अंतर्गत सांख्यों के ये दस तत्व हैं कारण विभाग में तेरह पांच पाँच कर्मेंद्रियाँ ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ मन अहंकार और बुद्धि सांख्य प्रस्थान में चित्त का पृथक उल्लेख नहीं है भागवत प्रस्थान में चित्त का पृथक उल्लेख इसलिए है क्योंकि चतुर्व्यूह के सिद्धि चित्त के बिना संभव नहीं है और चित्त को मन बुद्धि अहंकार की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष दिया गया महत्वपूर्ण स्थान दिया गया भागवत प्रस्थान में परसों भी कहा जा चुका है क्योंकि चित्त के नियामक परमात्मा का नाम ही चैत्य अंतर्यामी परमात्मा होगा और उसी के द्वारा क्षेत्रज्ञ रूप दृष्टि समि जीवों की अभिव्यक्ति होगी तो संख्यप प्रस्थान की दृष्टि से करण विभाग के अंतर्गत पाँच कर्मेन्द्रियाँ पंच ज्ञानिन्द्रियाँ दस मन अहंकार और बुद्धि अर्थात दृष्टि महत्व का नाम है, है।, है, है।, है। तो चौबीस अचित पदार्थ हो गए न पहली पंक्ति में दो चरणों में कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति और पुरुष के बिना तो सब व्यर्थ क्योंकि तो ये जो कुछ अचित पदार्थ है वह क्या है परार्थ है पर माने पुरुष चेतन सब प्रकाश वेदांत प्रस्थान में सांख्य प्रस्थान में जीव उसके लिए है जड़ वस्तु जड़ वस्तु के लिए है या तो सिद्ध नहीं कर सकते ना अनुभव रूप है इसीलिए ये सब जिसके लिए है उसका नाम पुरुष है वह पुरुष क्या है पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हे पुरुष सुख दुखों का भोक्तृत्व पुरुष में है भोक्तृत्व में हेतु पुरुष ही माना जाता है पुरुष का अर्थ यहाँ स्त्री पुरुष से विवक्षा नहीं है जीव का नाम ही यहाँ पुरुष है अमृता से पुत्रा वहा पुत्र का अर्थ है यानी कि कन्या नहीं हो जीव को पुत्र भी कहते हैं जीव को पुरुष भी कहते हैं समान अधिकार हो गया या नहीं <laughs> पुत्र कह देने पर पुत्रियों का भी ग्रहण हो जाता है पुरुष कह देने पर देवियों का भी ग्रहण दार्शनिक साम्राज्य में हो ही जाता है सांख्य जब पुरुष तो इंद्र्थ जैनियों का ही दर्शन थोड़े होगा कि स्त्रियों में आत्मा है ही नहीं ऐसा थोड़े होगा पुरुष कह देने पर आत्म का ग्रहण होता है वह स्त्री शरीर में भी है पुरुष शरीर में भी है पुत्र कह देने पर जीव तत्व का ग्रहण होता है वह स्त्री शरीर में भी है पुरुष शरीर में भी है तो यहाँ पर पुरुषा सुख दुख दुखान भोक्तृत्व हेतुते यहाँ कहा गया यद स्थूल शरीर है क्या है? भगवान की ही अभिव्यक्ति है इससे परे एक अभ्यक्त है एक तूप भगवते चिदात्मन है माया गुण यथा ये अव्यक्त क्या है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर शरीर इंद्रिय गोचर न होने के कारण अव्यक्त है उसमें पांच हैं पंचग्रह पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच हैं प्राणों का पृथक उल्लेख न होने पर भी वेदांत प्रस्थान में प्राणो कि गिनती भी है और अंतकरण का उल्लेख भी है तो कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों प्राणों और अंतकरणों के संकेत स्वरूप का नाम ही सूक्ष्म शरीर है इन दोनों के द्वारा जीवत्व की सिद्धि होती है जीवोय पुनर्भव अगर सूक्ष्म शरीर अभिव्यंजक रूप से प्राप्त न हो तो जीव की अभिव्यक्ति न हो से सिद्धि न हो तो स्थूल शरीर की भागवत नहीं आया है दृश्य और दृष्टा का जो भेद है जड़ और चेतन का जो भेद है वो शाश्वत रूप से सांख्यों के यहाँ प्रतिष्ठित है योगियों के यहाँ प्रतिष्ठित है वेदांतियों के यहाँ प्रतिष्ठित नहीं है क्योंकि दृश्य का तात्विक स्वरूप दृष्टा ही है अदृष्ट ही दृष्टि का तात्विक स्वरूप होता है गुण और निर्गुण सगुण और निर्गुण गुण और अगुण का जो भेद है हमारे यहाँ वो प्रातीतिक है या तात्विक है माम भजंती गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्म साम्यासंगादय गुणा इसका अर्थ हम यहाँ कई बार कर चुके फिर संकेत करते यह नैयायकों के गुण की परिभाषा पूछा है यहाँ अगुणा गुणा सर्वे आप सभी मनीषी हैं विद्वान हैं गुण भी द्रव्य होता है या नहीं त्रिगुण जब कहेंगे सत्य गुण रजोगुण तमोगुण कहने को यह गुण है और परिभाषा की दृष्टि से लक्षण के दृष्टि से ये द्रव्य होंगे है सांख्य प्रस्थान में त्रिगुण शब्द का प्रयोग होगा या नहीं भागवत प्रस्थान में लो जी पाए जी पहले ये काम किए होते तो इतना <laughs> हाँ आप ठीक है छाती का पूरा बल <laughs> लग जाता है और प्रवचन नहीं लगे फिर हो गया <laughs> कोई बात नहीं होली है तो मैं संकेत किया <laughs> माईक जो है हथियार है योद्धा के हथियार ही पंगो तो युद्ध में हाँ विजय ही नहीं हो पाता प्रवचन के लिए माइक बिल्कुल बुलंद चाहिए तो हमने संकेत किया सब क्या हम कह रहे थे कि यहाँ पर कहने के लिए आत्मा अनात्मा का भेद है क्योंकि भेद की सिद्धि यहाँ तात्पर्य नहीं है यहाँ तो सर्वम खल ब्रह्मा सब कुछ ब्रह्मा स्वरूप है तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहे जाते हैं गुण और सिद्ध होते हैं द्रव्य इनको गुण क्यों कहा गुण का अर्थ है साहित्यिक दृष्टि से रस्सी रस्सी का काम है बांधना तो सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभवा निबंधन निबंधन में हेतु जीवों के बंधन में हेतु होने के कारण इनको गुण कहा जाता है भगवान बड़े विनोदी हैं। है? श्री कृष्ण भगवान की बोलचाल की दार्शनिक शैली पर भी एक अनुसंधान होना चाहिए सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभव निबधनंति महाबाहो देव्ययम अव्ययम कहकर निबधनंति का खंडन हुआ या बंधन? अव्ययम <coughs> बोल कौन रहे हैं मौनी बाबा लोज बंधन में कौन पढ़ते हैं अव्यय ये गुण किसको बांधते हैं अव्यय को अव्यय की परिभाषा क्या है अव्यय की परिभाषा के अनादित्वात, निर्गुण अनादित्वान, निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय गीता में अव्यय की परिभाषा क्या दी गई दो ढंग से अव्यय की निष्पत्ति भगवान शंकराचार्य महाराज ने अपने भाषियों के माध्यम से की अनादि पदार्थ भी अव्यय होता है और निर्गुण पदार्थ भी अव्यय होता है तो प्रकृति तो अनादि होने के कारण अव्यय है और पुरुष अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण अव्यय है तो दोनों के अव्यय होने में कितना सूक्ष्म भेद है दो एक सामने विराजमान और आप सब नैयायिक ही हैं अव्यय अव्यय में भी अंतर हुआ या नहीं गुणों के अपचय से एक क्षय से भी नाश माना जाता है ठीक है और स्वरूप से नाश भी नाश माना जाता है लेकिन यहाँ पुरुष के लिए कहा गया अनादित्वात निर्गुणत्वाद अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण पुरुष जो है अव्यय है प्रकृति अव्यय क्यों है केवल अनादि होने के कारण वह निर्गुण नहीं है दास बोध में प्रकृति को निर्गुण कहा गया क्योंकि तो वो साम्यावस्था को प्राप्त है एक गुण की प्रधानता नहीं है इसलिए प्रकृति में निर्गुणत्व का गौरव प्रयोग होता है वास्तव में तो तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है तो यहाँ कहा गया निबधनंति गुण अच्छी प्रकार बांधते हैं लेकिन किसको बांधते हैं निबंधनन्त महााह देहे, देह में बांधते हैं कौन बांधते हैं गुण बांधते हैं किसको बांधते हैं अव्ययम अव्यय पुरुष को बांधते हैं तो बंधन सत्य हुआ या कुछ और हुआ जी अव्यय जो बंधन में न आवे वही तो अव्यय है अव्यय को गुण बांधते हैं साहित्यिक भाषा पांडे जी आपको हम छिपा देते हैं उधर क्योंकि तो घुटने का दर्द तो व्यक्ति को हाँ देखिए अव्यय को गुण बांगते हैं गुण का अर्थ क्या हुआ साहित्यिक दृष्टि से शेष सांख्य तत्वी वाचस्पति मिश्र की शैली में कहें गुण को गुण क्यों कहते हैं निबंधक है इसलिए परिभाषा की दृष्टि से तो द्रव्य हैं कहे जाते हैं गुण बंधन में हेतु रस्सी के तुल्य बंधन में हेतु होने के कारण गुणों को गुण कहा गया और गुण का अर्थ होता है शेष पुरुष शेषी है और प्रकृति शेष है तो शेष शेषी को बांधते हैं आश्चर्य की बात है ना शेष शेषी को बांधते हैं देखिए विनोद की शैली है या नहीं बुरा न मानो होली गुण जो हैं किसको बांधेंगे अव्यय शेषी को शेष शेषी को बांध लेते हैं और गुण जो हैं वो निर्गुण को बांधते हैं इसका मतलब बंधन जो है प्रातितिक है वास्तविक नहीं है तो यही बात है इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये प्रतिसिद्ध स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच स्वसंवेदा स्वरूप विज्ञान के बल पर प्रतिसिद्ध हो जाते हैं प्रतिसिद्ध हो जाते हैं मतलब मिथ्या हो जाते हैं यह बात ना रुचे तो इनके अनात्मत्व का निश्चय हो जाते हैं हो जाता है या भी न रुचे कहने की तो बात है ये साक्षात आत्मस्वरूप होकर भगवत स्वरूप होकर अवशिष्ट रहते हैं तात्पर्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमारे पूज्य गुरुदेव ने भक्तों के बीच में किस शब्द का प्रयोग करें, किसका न करें, इसका भी प्रशिक्षण दिया उदाहरण देते हैं लीलाकर्म एक शब्द अकर्म दो शब्द दूसरा शब्द और कर्माभास तीसरा शब्द अर्थ में कोई अंतर है क्या लेकिन कर्माभास ठेठ वेदांत का शब्द है अकर्म ये बड़ा गंभीर शब्द है लेकिन लीला कर्म बड़ा मृद शब्द है लीला कर्म कहिए भक्त झूमने लग जाएंगे कर्माभास कहिए चिढ़ जाएंगे अकर्म कहिए सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाएंगे अकर्म अभाव पदार्थ है अभाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ लेकिन अकर्म कहने पर अभाव पदार्थ भी सिद्ध हो सकता है एक बार इंदौर गीता भवन में चलते चलते हम और शिष्यामांचरण जी महाराज जो यहाँ विराजमान है विचार विमर्श कर रहे थे हमने कहा अहिंसा जो है ये भाव पदार्थ है या अभाव असंभवता आपको याद अगर अभाव पदार्थ है तो वैरत त्याग अहिंसा की प्रतिष्ठा का फल कैसे अहिंसा अभाव पदार्थ है या भाव पदार्थ तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अभाव के द्योतक होते हैं और अर्थ निकल आता है भावपरक विषम्भुश्व यह विधि परक शब्द हैं बेटा विस्खाले झुंझला गई माता तो बेटे को विस्खाले कहती है उसका तात्पर्य मेरा बेटा विष खा के मर जाए ये तो कथमक नहीं हो सकता है शत्रु घर में भोजन मत कर परोसी तेरा जानी दुश्मन है भले ही उसने निमंत्रण दिया है शत्रु घर में भोजन करने के निवारण में इस वचन का तात्पर्य है लो जी कहा जाएगा विष खाले अर्थ होगा शत्रु के घर में भोजन मत कर वाचस्पति विश्व जी ने यह तात्पर्य निकाला इसी प्रकार से कोई भी महावाक्य ऐसा है जो निषेध मुख से हो तत्व आदि सब विधि मुख से हैं और अर्थ क्या देते हैं निषेध गर्भित विधि मुख से अर्थ देते हैं और अनंतम इत्यादि निषेध मुख से प्रवृत्त शब्द हैं और विधि गर्भित निषेध मुख से अर्थ होता है इसलिए कल परसों हमने कहा था साहित्यिक शब्दों में ही वेदांत दर्शन की प्रवृत्ति होती है लेकिन अर्थ बिल्कुल विलक्षण ढंग से होता है इसलिए यहाँ जिसने गुरु परंपरा से इन सब ग्रंथों का अनुशीलन नहीं किया उसके लिए कठिनाई यह होती है कि कैसे अर्थ करें इसमें हमने स्वप्रकाश आत्मरति आत्मानुभूति आदि शब्दों को प्रस्तुत किया जैसा सुनने में आता है वैसा अर्थ संभव ही नहीं है आत्मसाक्षात्कार संभव है क्या आत्मरति संभव है क्या रति का विषय आत्मा हो रति करने वाला तत्व आत्मा हो संभव नहीं भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा अनात्मरति की निवृत्ति आत्मरति का तात्पर्य है यस्वात्मरति रेवश्त सब शब्द साहित्यिक हैं अर्थ बिल्कुल विलक्षण है इसलिए वेदांत क्या है साहित्यिक भाषा में प्रवृत्त होता है दार्शनिक भाषा में अपना अर्थ देता है तो दोनों का अच्छा अविद्या कहने पर कटुता का अनुभव अविद्या हो अविद्यात्मनिक हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज विनोदी भी बहुत थे विनोद उनका क्या दार्शनिक भाव ही था उन्होंने कहा हमारे श्री वैष्णवाचार्य एक से अच्छे हैं और भागवत पर जब टीका करते हैं तो जो भी शब्द जैसा है उसका अर्थ तो आखिर वैसे ही करना ही पड़ेगा न शास्त्र के साथ अन्याय तो नहीं होगा न लेकिन अपना जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो रजु सर्पववत नहीं लिखते भागवत में तो आया है ष्ठ स्कंड आदि में राजु खंड में जैसे सर्प का अपना जब कोई ग्रंथ लिखेंगे तो इन उदाहरणों को स्वप्न में भी डालते नहीं दास जिनके नाम के आगे है वो दो ही विचित्र हैं एक तुलसीदास एक समर्थ राम दास हाँ। जो अपना जो ग्रंथ है उसमें भी इन सब वेदांत का जो शास्त्र परंपरा से प्राप्त शब्दावली है रजुसर प्रत्यादि वो भागवत तक ही सीमित नहीं है तुलसीदास जी महाराज के साहित्य में और मराठी में स्वामी राम राम रामदास समर्थ रामदास जी के बाकी जितने संस्कृत के हमारे वैष्णव आचार्य महाभाग हैं वो इन शब्दों से इतना बच गए टीका करते समय तो बाध्यता है लेकिन अपने आप इतना बच गए कि अपने ग्रंथों में भूल करके भी इन शब्दों का प्रयोग ही उन्होंने छोड़ दिया लेकिन यहाँ आत्मन। अविद्या का अर्थ जब तक माया न करें प्रकृति न करें इन श्लोकों का कैसे लगेगा जो भी स्थूल सूक्ष्म प्रपंच है वो मायाकृत है अविद्यात है अर्थ तो यही करना पड़ेगा इसलिए अविद्या का अर्थ माया माया का अर्थ अविद्या होता ही है प्रतिषिधे स्वया वैसारधी संपन्न विदुर विधुर्मिम स्वेथे वैशार दीमती माया देवी फिर माया शब्द का प्रयोग है देखिए पहले अविद्या का और यहां कहा उसी को माया उपरता ऐसा देवी माया स्पष्ट ही स्वयं अर्थ भी प्रकट हो जाता है जिसका नाम अविद्या है उसी को माया कहते हैं अगले श्लोक में माया शब्द का प्रयोग है पहले अविद्या शब्द का प्रयोग है अर्थ है कई इसीलिए फिर क्या होता है जब मायाकृत भेदों की माया सहित निवृत्ति हो जाती है स्वरूप विज्ञान के बल पर तब क्या होता है स्वे महिमनी स्वे महियत अपनी महिमा में बिल्कुल महिमान्वित होकर अन्वित होकर स्थित रहता है अपनी महिमा में स्थित रहता है अब इसको हम छांदोग्य के अनुसार कसते हैं एक चरण आगे है छांदोग्य में या जो भूमा तत्व है। किस में प्रतिष्ठित है किसकी महिमा में स्वे महिमनी स्वे महिमनी अपनी महिमा में स्थित है ठीक है बाद में कहा कि स्वय महिम रहने वाला भी वही वही फिर अपने में अपनी स्थिति कैसी तो आगे कह दिया अथवा अपनी महिमा में भी नहीं तो यहाँ पर शिरा है। राहु सिरा राहू का सिर यह जो संबंध विभक्ति है या भेद में भेद का उपचार है या नहीं अभेद में भेद का उपचार राहू का सिर होता है क्या पुरुष का चैतन्य होता है क्या भगवान बड़े विनोदी हैं ममात्मा भूत भावना गीता में कह दिया मेरा आत्मा भूत भावना है भगवान शंकराचार्य महाराज ने विनोद कर दिया दोनों तो हरिहर हैं तो मेरा आत्मा मेरी बुद्धि मेरा मन आपका आत्मा क्या है ममात्मा संबंध विभक्ति का प्रयोग हो गया न ममात्मा भूत भावना तो भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा अभेद में भेदोपचार है भगवान और उनके आत्मस्वरूप में कोई भेद थोड़े है अपनी महिमा में स्थित होता है मतलब किसी अन्य की महिमा में स्थित नहीं रहता अर्थात हाँ अर्थात क्या हुआ भूल कर भी माया और माईक प्रपंच में प्रकृति और प्राकृत प्रपंच में अहमता ममता महत्व बुद्धि नहीं उले रहता सीधी बात अपनी महिमा में तो आत्म तत्व सदा ही स्थित है लेकिन भूल कर भी प्रकृति और प्राकृत प्रपंच में स्थूल सूक्ष्म शरीर में बाह्य जगत में महत्व बुद्धि और अहमता ममता का आधान नहीं करता इसलिए अब मुक्त माना जाता है मुक्त ऋत्व अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित ही एवं जनमाणि कर्माणी यकर्तुरजन से वर्णयंत्र कवयो वेद गुहयानी हृतपते है अकर्तु अजनस्य च भगवान के दिव्य लीला का उनके दिव्य जन्म कर्म का मनीषी वर्णन करते हैं ये आया अब क्या हुआ मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई अपनी महिमा में प्रतिष्ठा हो गई कृतार्थता हो गई जीवन दर्शन फल गया अर्थात भगवत तत्व की उपलब्धि हो गई भगवत तत्व से एकीभूत होकर भगवत भावा पन्न होकर भगवत रूप होकर अवशिष्ट रह गया जीवन कृतार्थ हो गया जन्म और मृत्यु की अनाद सिद्ध परम्परा का उच्छेद हो गया लेकिन इसके लिए जो हमने विषय उठाया था पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन कुछ कह करके फिर धारा और जगह चली गई थी पुरुषार्थ चतुष्टय को जिस ढंग से यहाँ पर सूत जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने यह भी कहा था एक से एक विद्वान मनुष्य यहाँ विद्यमान हैं ये जो श्रीमद् श्रीमद्भागवत प्रथम स्कण द्वितीय अध्याय के का नौवा दसवां श्लोक है इसके विस्तृत में विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय का आपस में क्या संबंध है जीवन को दिशाहीन होने से बचाने वाले ये दोनों श्लोक हैं जीवन को दिशाहीन होने से बचाने वाले अर्थात नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ चारों की सिद्धि हो जाए यह क्षमता इन दोनों श्लोकों में है तो जिन दिव्यताओं से भरपूर ये दोनों श्लोक हैं सरल सुगम भाषा में 10-20 पृष्ठों में अगर इनका अर्थ कर दिया जाए तो समाज का बहुत हित हो सकता है आज इसी की आवश्यकता है सामान्य रीति से नीति को संभालने जाए तो प्रीति खिसक जाती जो ज़्यादा मर्यादा का ध्यान रखते ना उनका स्वभाव कर्कश हो जाता है सब उनके विरोधी हो जाते हैं <laughs> ये धर्म के नाम पर सिद्धांत के नाम पर अनावश्यक संघर्ष मोल लेना ये भी उचित नहीं है और सामंजस्य के नाम पर सिद्धांत धर्म की बलि देते रहना यह भी उचित नहीं है सामंजस्य और सिद्धांत ठीक है, है ना ये तो यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि नीति को संवारने जाएँ तो प्रीति खिसक जाती है क्योंकि सामने वाला सोचता है कि मुझमें प्रेम ये करते हैं इसकी कसौटी यही है कि सारी मर्यादा इनकी मैं तोड़ दूँ मेरे घर बराती बन के आए तो मदिरा भी पी लें तब हम समझेंगे हाँ अभक्ष भोजन भी कर लें लो जी तो प्रीति को का करने चलते हैं तो नीति खिसक जाती और नीति का निर्वाह करने चलते हैं तो प्रीति खिसक जाती है और स्वार्थ की सिद्धि में लगते हैं तो परमार्थ से करोड़ों किलोमीटर दूर हो जाते हैं भौतिकवादी बन जाते हैं और परमार्थ ही को साधने चलते हैं तो मोहताज हो जाते दाने दाने के लिए गृहस्थों को चाहिए हम लोगों की बात हो रही है।, है हम लोगों की बात है परमात्मा में प्रेम और परमार्थ के बल पर हमने नीति और स्वार्थ को छोड़कर बाबा वेश धारण किया लेकिन जब हम व्यवहार में काम करते हैं तो चारों का सामंजस्य बिठा के करते हैं तो नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों का सामंजस्य जीवन में सदगृहस्थ साध सकें इसकी शिक्षा होनी चाहिए धर जो है धर्म और मोक्ष को संवारने चलते हैं तो प्राय अर्थ और काम से रीते हो जाते हैं फिर समाज में उपहास के पात्र बन जाते हैं एक त्यागी तपस्वी और भुरा मत मानिए एक महात्मा दंडी स्वामी भिक्षा और वस्त्र तक सीमित रहते थे कहीं कुटिया में आज कहीं कल अब वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि एक जगह रहने की आवश्यकता एक ऐसे महापुरुष के पास वो पहुँचे जिनके पास पांच माने 108 या एक सौ आश्रम पचासों कमरे वो भी कोई भोगी नहीं थे महात्मा लेकिन उन्होंने मुझसे कहलवाया कि महाराज से कहो कि अब घुटने में दर्द है भिक्षा मांगने में भी परिश्रम शरीर नहीं पचा पाता है सर्दी गर्मी एक जगह में कुटिया मिल जाए तो जीवन में रहूं, जीवन भर रहूं। उन महापुरुष ने कहा मैं बुद्धिमान या ये बुद्धिमान तुम समझो इस बात को लो तो धर्मात्मा जब अर्थाभाव के कारण धनी व्यक्ति के आगे परिस्थिति बस हाथ फैलाता है तो सोचता है धर्म पथ पर चलना अच्छा रहा या धर्म की धिजी उड़ा या खिसक करके भी अर्थोपार्जन का पक्ष अच्छा रहा लो जी ये दायित्व नहीं समझता समाज कि जो अर्थ और काम से दूर रहकर धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है उसका पोषण हमारा सबसे पहले कर्तव्य है हाँ? आज हम हम अपनी बात भी संकेत में करते हैं आपसे कुछ चाहिए नहीं हाँ अभयदान पहले दे देते हैं आपको यह ना हो कि आपसे दो पैसा हमको चाहिए लेकिन हम संकेत करते हैं आज हम धर्म अपने मठ को अरबपति करोड़पतियों जैसा बनाना चाहें तो मेरे लिए यूं है आपके लिए तो धन यहाँ से दिल्ली तक भी बिछा है या नहीं मेरे लिए तो पुरी से लेकर बुश के कार्यालय तक नोटों की गड्ढी बिछी है सामान्य हाँ। हाँ। व्यक्ति बिकेगा एक करोड़ एक लाख हम ही बिकना चाहेंगे दस अरब से कम क्या बिकेंगे समझ गए हाँ बिकना शब्द में कह रहा हूँ तो समाज ये समझता है कि जब तक ये दीनहीन अर्थार्थी न बन जाएं तब तक इसका मतलब क्या है राष्ट्र के लिए जो काम करे उसको आप दीनहीन अर्थार्थी कंगले के रूप में देखना चाहते हैं और डांट कर भगाना चाहते हैं राष्ट्र की रक्षा होगी ये भी सुनिए सुभाष बाबू ने कहा था रक्त दो और मैं स्वतंत्रता देता हूं सुभाष बाबू ने क्या कहा था रक्त दो और मैं स्वतंत्रता देता हूं समाज में बहुत बड़ी विडंबना ये है कि धर्म और मोक्ष के मार्ग पर जो चलते हैं अर्थ और काम के किंकर उनको अपने किंकर का किंकर भी नहीं समझ पाते जबकि उनका दायित्व है ये महात्मा लोग ये जितने महात्मा है बैठे अगर ये व्यापार के मार्ग पर ही जाते हैं तो एक एक महात्मा यहाँ जो बैठे हैं इतने बुद्धिमान हैं कि अरबपति से कोई कम नहीं होते समझ गए ना जिस बुद्धि कौशल की प्रतिष्ठा इनमें है समझ गए फिर भी ये नहीं समझते कि ऐसे ब्राह्मण संत राष्ट्रभक्त का पोषण करना हमारा दायित्व है तो एक विचित्र धारा है कि अर्थ और काम धर्म और मोक्ष का परस्पर क्या सामंजस्य बिट सकता है एक दूसरे से बिल्कुल निराले हैं क्या ऐसा कि धर्म का अर्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं है अर्थ का धर्म के साथ कोई ही नहीं है अर्थ का काम और धर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं है धर्म का और मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है अर्थ का और मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है काम और मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं है तो जीवन क्या होगा आखिर पुरुषार्थ में अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन पुरुष का अर्थ होता है अभी हमने कहा अमृत पुरुष का अर्थ सांख्य प्रस्थान में जीव चेतन चेतन पुरुष का अर्थ है चेतन तो पुरुषार्थ में पुरुष का प्रयोजन पुरुष का प्रयोजन भगवद गीता तेरा मा अध्याय तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अर्थ माने प्रयोजन तत्व ज्ञान से ही मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है शास्त्र और सदगुरु का आलंबन लेकर ऐसा दर्शन करना अनुदर्शन है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन करें अर्थ माने जो मोक्षम को चाहिए वो तो तत्व ज्ञान से ही संभव है अर्थ माने प्रयोजन पुरुष का अर्थ है जीव जीव का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा तो प्रश्न उठता है पुरुषार्थ चतुष्टय में सामंजस्य की सिद्धि होनी चाहिए एक दूसरे से संबद्ध हैं और परम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष ही प्रतिष्ठित है कोई अन्य नहीं परम पुरुषार्थ के रूप में क्योंकि प्रत्याशति विशिष्य थे अंत में कौन सा साधन अंतरंग कौन सा साधन बहिरंग इसमें निश्चय क्या होगा जो मोक्ष के सन्निकट है वह साधन अंतरंग मोक्ष से जो जितना दूर है वह साधन बहिरंग लेकिन सबकी उपयोगिता है भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य में लिखा उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है उपेय वचन महत्वपूर्ण है सुखचा चाह न धर्म रहता कलियुग के मनुष्यों की विडम्बना यह होगी धर्म का ही फल सुख होता है वह सुख तो हर व्यक्ति को आकृष्ट करता है लेकिन जिस सुख को हर व्यक्ति चाहता है वो धर्म के ही अधीन है परंतु विडम्बना ये है कि उस धर्म के पथ पर चलना ही नहीं चाहते हमारे पूज्य गुरुदेव ने ऐसी ऐसी बातें कही कि हम लोग भटक सकते थे अगर ना कहते तो एक बार विचित्र बात लगी पढ़ा रहे थे आनंद वृंद्री वृंदावन बिहारी भवन में आपका जो स्थान है वहाँ पढ़ा हाँ रहे थे गुरुदेव काशी में तो वृंदावन के ही एक उनके घनिष्ठ परिचित महात्मा की ओर संकेत करके बता रहे थे संतों का सबका सम्मान वो करते थे किसी की निंदा नहीं एक बार धर्मसंग दिल्ली के किसी विद्यार्थी ने नैम सारण के दंडी स्वामी जी पूज की आलोचना कर दी परोक्ष में महाराज को मालूम पड़ा तो उस दिन कहा कि प्रायश्चित यह है तुम लोगों के लिए कि आज भोजन बंद करो समी मतलब सब सब की आलोचना में अधिकृत नहीं है क्या एक विचित्र बात तो महाराज आलोचना नहीं कर रहे थे लेकिन कर रहे थे कि वे महात्मा हमारे पुराने परिचित हैं प्रवचन भी शास्त्र सम्मत ही उनका होता है लेकिन शास्त्रों का कोई उल्लेख नहीं करते इससे क्या होता है कि लोगों की शास्त्र में आस्था होने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जैसे हमारे पाठक जी थे पाठक जी थे हम बहुत परिचित थे पाठक जी लेते थे सारी सामग्री शास्त्रों से लेकिन शास्त्र का कोई नाम नहीं लेते थे तो इससे क्या होता था सामान्य व्यक्ति समझते थे हमारे हमारे गुरु जी की सूझ बूझ अपूर्व है लेकिन प्रशस्त मार्ग अवरुद्ध हो जाता था इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे अपनी खुदाई का परिचय नहीं देना चाहिए बता देना चाहिए कि शास्त्र सम्मत मार्ग यह है शास्त्र के साथ जोड़ कर रखिए व्यक्ति को उस संदर्भ में एक विचित्र बात महाराज ने कही कोई चमत्कार कोई अपूर्वता बोलने में लिखने में हैं? तब तक संभव नहीं है जब तक वेदाधि शास्त्र का संपूर्ण ना हो एक मेरी ओर संकेत करके कहा कि दो भ्रम जीवन में कभी पलने मत देना मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा लेकिन अगर हिंदुओं की जो प्रबुद्ध संस्थाएं हैं मैं चाहता हूं कि सुरक्षित रहें जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो शेषाद्री जी ने मुझको पत्र लिखा यह बात 10 साल पहले की है आप नरसिंह राव को प्रेरित करके आरएसएस से प्रतिबंध हटवा दीजिए और कोई गति हमारी नहीं है सारी चेष्टाएं सारे प्रयास हमारे विफल हो गए हमें नरसिंह राव को पत्र लिखा क्या आप चाहते हो कि हिंदुओं के आंसू पोछने वाला कोई न रहे ये क्या करते हो तुम बिल्कुल आरएसएस से प्रतिबंध हटाओ और उन्होंने एक महीने के अंदर 27 दिन के अंदर आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया था मैं कभी शाखा में नहीं गया लेकिन ये मानता हूं कि आखिर हिंदुओं के आंसू पोछने के लिए कोई तो चाहिए परंतु गुरुदेव ने जो एक दो अमोघ दृष्टि दी वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ आजकल बहुत आवश्यक है और फिर जो कुछ समय शेष है उसमें गुरुदेव ने कहा कि दो भ्रम जब तक हिंदुओं में बना रहेगा बुद्धिजीवी एक बोल और दूसरे बोल है प्रगति नहीं हो पाएगी अगर हमको प्रज्ञा चाहिए विशद और प्रकृति और और प्रगति चाहिए प्रचुर तो शास्त्र से दूर ही रहना चाहिए गुरुदेव ने कहा यह बिल्कुल नाश का मार्ग है प्रज्ञा विशद तभी होती है जबकि वेदारी शास्त्र का कोई आलंबन ले हाँ। क्या आप लोगों की एक एक पंक्ति दस साल में भी कोई आप लोगों का अनुगत हुए बिना न्याय की नव न्याय लगा देगा एक एक पंक्ति जी बिना अनुगत हुए कोई लगा देगा तो जीवन का रस रहस्य जगत का रस रहस्य तो समझ में ही नहीं आता है क्या जगत को मार्गदर्शन देंगे प्रज्ञा शक्ति इसलिए अनागमिक युक्तियों की अपेक्षा आगमिक युक्तियों में अधिक बल होता है जब गुरुदेव भामती टीका भाष्य भगवान शंकराचार्य के भाष्य भानती टीका पढ़ा रहे थे ब्रह्मसूत्र पर तर्क तो उन्होंने सावधान करते हुए कहा देखो अब बौद्धों से शास्त्रार्थ हो रहा है अगर नयायिकों से शास्त्रार्थ होता तो शास्त्र की कोई पंक्ति दे देने से नयायिक शांत हो जाते जैसे नयायिकों ने एक युक्ति बनाई अनुमान प्रस्तुत किया नरमूत्र पेय है मूत्र होने के कारण गोमूत्र तुल्य गोमूत्र दृष्टांत दिया अब उन्होंने कहा कि भाष से रहित यह अनुमान है नरमूत्र पेय है मूत्र होने के कारण दृष्टांता सिद्धि भी नहीं है गोमूत्र गोमूत्रवत् परंतु उन्होंने कहा नहीं यह अनुमान गलत है क्योंकि गोमूत्र पेय है या शास्त्र सिद्ध है नरमूत्र पेय है या शास्त्र विरुद्ध है तो हमारा अनुमान हेतु भार से विमुक्त होने पर भी अग्राह है क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है जब कोई नयायिकों से अर्थात वेद प्रमाण को तो मानने वाले नयायिकों से इधर वाले शास्त्रार्थ करते हैं कोई श्रुति ला करके रख देते हैं तो नयायिक कहते वो क्या करें युक्ति रूपी तो विद्यमान है लेकिन रूपी गाय पर कैसे हम हम नमस्कार करते हार करते हुए स्वीकार नहीं करेंगे हमारे पास तर्कों की कोई कमी नहीं धिजी उड़ा दे परंतु हम शास्त्र की सीमा में बंधे हुए हैं शास्त्र की सीमा में बंधे हुए हैं हम श्रुति रूपी स्मृति रूपी गाय पर तर्कण शक्ति का प्रयोग करके अपने बुद्धि की विशदता का परिचय नहीं दे सकते तो बुद्धि विशद कब होगी प्रज्ञाशक्ति विशद कब होगी जी रामचार्य महाराज ने एक बार कहा कि हर व्यक्ति के वश की बात है कि अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इन दोषो से विमुख दो चार बात भी बोल ले करना सरल है क्या हा? वो नैयायिक लोग विद्वान समझ असंभव ये जो जो लक्षण इनसे कर पाना बड़ा कठिन है और शास्त्रकारों के जो वचन आनंदगिरी की टीका देखिए उन्होंने कहा कि वेद से लेकर अब तक जो हमारा वैदिक है एक मात्रा को भी कोई चुनौती दे दे तो हमको सही नहीं है हमारे पूज गुरुदेव तो हनुमान चालीसा तक कहते चालीसा तक हमारा जो साहित्य है वो उंगली उठाने योग्य नहीं है आनंद जी जैसे विद्वान ने लिखा आस्तिक का लक्षण क्या है ऋग्वेद से लेकर अब तक मनुष्यों के द्वारा सुलभ जो हमारे साहित्य हैं, दर्शन हैं, ग्रंथ हैं, उनकी एक मात्रा भी हाँ, निरर्थक नहीं है तो हमने कहा कि एक भूल क्या होती है कि शास्त्रों को हम स्वीकार करेंगे तो पहली बात क्या होगी प्रज्ञा शक्ति कुंठित हो जाएगी तो गुरुदेव ने कहा देखो बौद्धों से शास्त्रार्थ कर रहे सूत्रकार अब यहाँ पर तो वचन करना व्यर्थ है। अरे गंगाजल उसके हाथ में पकड़ा रहे हो जो गंगा में आस्था ही नहीं रखता वो शपथ ग्रहण कर लेगा तो क्या लगेगा एक बार दिल्ली की बात है जल स्वामी जी बताते थे किसी मोहल्ले में एक चुनाव लड़ने वाले पहुंच गए और आखिर उन्होंने कहा भाई आप लोग दलित अनुज हैं हम तो ब्राह्मण हैं अब वोट तो हमको ही दीजिएगा ठीक अंत में कोई शपथ खलवाकर वो जा रहे थे इन दोनों तो शपथ लगता था आजकल तो ब्राह्मण भी शपथ खा करके वोट जहाँ डालने वहीं डालेगा वो तो सब नेता वो कह देगा बस निश्चिंत रहिए घूस तो में कभी काम नहीं करते इतने बेईमान ऑफिसर हो गए तो जा रहे थे ने कह दिया ठगे गए नेताजी जैसे प्रजापत ने कह दिया ना ही जा रहे हैं विरोचन और इंद्र के इंद्रचंद तो फिर नेताजी आए कान में कहा मदिरा की शपथ दिलवाओ और ये खाल लें हाँ तब बोर्ड पक्का समझो अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था समझ तो यहाँ पर प्रश्नता बौद्धों के आगे क्या शास्त्र की पंक्ति करें मन में रख सकते हैं आगमिक युक्तियों को हुँ, हुँ, नहीं अनागमिक युक्तियों को काटने के लिए आगमिक युक्ति शास्त्र सिद्ध युक्ति इतनी प्रबल होगी उसके सामने कोई अनागमिक युक्ति अनागमिक तर्क बिना आगम के मनमाना तर्क टिक नहीं सकता इसलिए अंत में आगमिक युक्ति वाले की विजय होती है विकल्पना निराधिष्ठान नहीं होती बाद असाक्षिक नहीं होता नाश निरन्वय नहीं होता उत्पत्ति आसन मूलक नहीं होती यही सब भगवान शंकराचार्य महाराज ने बहुत हमत के निराकरण में मस्तियाँ दी हैं सारे वाक्यों का मंथन करके हमने जो सार पाया तीन चार वाक्यों में उसको लिख लिया आपको बता दिया आजकल का विज्ञान मेटर के नैदर वी क्रिएटेड नोर डिस्ट्राइड पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता आजकल का विज्ञान भी उसी मार्ग पे चल रहा है तो हमने संकेत किया कि शास्त्र को मानना आवश्यक है एक तो प्रगति नहीं होगी प्रगति कुंठित तो हो जाएगी अब अगर मुझको एक हजार वर्ष तक भी अगर विचार हो जहा जहाँ स्वतंत्र भारत में शास्त्रीय मार्ग का त्याग करके यही नहीं पूरे विश्व में दो कदम उठाया गया है वही विनाश का है एक एक गिना दे और सबको क्या गिनाने से प्रसंग के विरुद्ध गिना जाए ऐसा बता दो अब ब्राह्मण की बात सॉरी तो अब हम आधुनिक भाषा में बोलते हैं वैज्ञानिकों की भाषा में शासन तंत्र से नियंत्रित शिक्षा तंत्र 25 प्रतिशत विस्फोट का कारण बनता है यार शासन तंत्र से नियंत्रित शिक्षा तंत्र दिशाहीन हो ही जाता है शिक्षा तंत्र शिक्षा तंत्र नहीं रह जाता आज विश्व की अगर समस्या कोई पूछे तो मूल क्या है दिशाहीन शासन तंत्र से नियंत्रित शिक्षा तंत्र पच्चीस प्रतिशत स्फोट यही है छात्र धर्म से नियंत्रित हाँ संकेत सामने तो कह दिया उठ पुरानी भाषा वो है नई भाषा ये वही भी पुरानी ही है हम कह रहे वो भी पुरानी है और दूसरा पच्चीस और कब होता है जी? दिशाहीन व्यापार से नियंत्रित शासन आज विश्व में कोई शासक है क्या अमेरिका शासक है एक नंबर का व्यापारी निशास्त्रीकरण की बात करता है और शास्त्रों का विक्रेता है और शास्त्रों का भंडार पाले हुए है ये भी कोई बात है जी संसार को मूर्ख बनाना अभी हमने विश्व के एक मनीषी राजनीतिक से पूछा सबसे उत्तम राजनीति की दृष्टि से कौन देश है उन्होंने कहा अमेरिका हमने कहा सबसे अधिक दुर्गति अमेरिका के होने वाली है यहाँ हमारे महाशय जी बैठे हैं वो टावर विस्फोट का काम जो हुआ उससे एक दिन पहले प्रभचंद शाम को निकल गया बटाला में अमेरिका को तो दुर्दक्षिणा मिलने वाली है अमेरिका जैसा पिशाहीन विश्व में कोई राष्ट्र नहीं है और जितना विनाश अमेरिका का हमको दिख रहा है नाश्ता हुआ उतना किसी का नहीं है क्योंकि उसके शिष्ट और प्रशिष्ट ही उसको दंड दें जो अपना उत्कर्ष चाहता है लेकिन पड़ोसी को मारकर कर उत्कर्ष प्राप्त भी कर लेता है उसको समझिए सारा उत्कर्ष अपकर्ष के रूप में परिणत होने वाला है तो आज विश्व में कोई शासक है मुशर्रफ शासक हैं चलो अपने प्रधानमंत्री को थोड़ी देर के छोड़ दें बड़े आलोचना के पात्र वही रहे हम भी क्या एक और गुस्सा लगा में बेकार <laughs> <laughs> उनको तो मुशर्रफ भी डांट देता है फोन पर पोप भी डांट देते हमारे प्रधानमंत्री को तो कोई कुछ गिनता ही नहीं अरे नेपाल में काठमांडू का हिंदू भी हिंदू राष्ट्र में भारत के हिंदू को डांट देता वा? कुछ नहीं गिनता कुछ अस्तित्व ही नहीं रहने दिया धाके नहीं रहने दी भारत की यह दशा वाजपेयी जी ने की क्या पचपन साल से लेकर अब तक उसमें जितना अंश का भी हो वो भी लीजिए किसी के प्रतिपक्षपात नहीं तो आज विश्व में कोई शासक है क्या दिशाहीन व्यापार तंत्र अब तरबूज पाते हैं क्या इंजेक्शन डाल करके पंडित जी उसमें मिठास का आधान किया जाता और इंजेक्शन वो सोपलोपन विषय व्यापारी को चिंता है कि हमारे ग्राहक मर जाए वो तो सोचते हैं हमें पैसा मिलना चाहिए मरेंगे ही। दिशाहीन व्यापार तंत्र चीन का शासक क्या व्यापारी है या शासक है सब व्यापारी भारत में वो सब सब व्यापारियों ने किया है शासक रहे कहाँ गए दिशाहीन व्यापार तंत्र के अधीन शासन तंत्र 25 प्रतिशत और विस्फोट में है पचास प्रतिशत विस्फोट हो गया वर्णाश्रम के उच्छेद नहीं है तो और क्या है वर्णन व्यवस्था व्यर्थ चला लो विश्व को अब 50 प्रतिशत विस्फोट में 25 प्रतिशत हो चुका है सावधान सेवा तंत्र श्रमिक तंत्र आजकल पर्याय माऊ तंत्र क्यान व्यापार तंत्र बस इसी का संघर्ष है क्या इधर माऊ तंत्र काम कर रहा है और इधर व्यापार तंत्र काम कर रहा है शासन तंत्र तो अब विश्लेषण है नहीं त्र सेवा तंत्र के नाम मानवाधिकार की बातें सब कम्युनिस्टों के द्वारा लाई जाती हैं। भारत जब अपने धर्म कर्म संस्कृति की बात करने लगेगा मानवाधिकार का अंकुश को अमेरिका पर कोई मानवाधिकार नहीं है कहते हैं दुर्बल की बहु सब की लुगाई अरे 60,000 व्यक्तियों को निरीह व्यक्तियों को अमरीका ने हिरोशिमा नागा में बम का प्रयोग करके मार दिया फिर भी बीच में हीरो बना हुआ है क्योंकि विजयी का इतिहास बनता है विजयी का इतिहास बनता है और अफगानिस्तान की जो दशा की उसमें लाडन के नाम पर वो लाडन मूलता तो अरब राष्ट्र का है लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान और लाडन के नाम पर जो दशा की मानवाधिकार की सीमा में अमेरिका दंड का पात्र नहीं है और पाकिस्तान को आगे करके भारत की जो उसने पचपन साल में दुर्दशा की है और की जो दुर्दशा की है लेकिन हीरो है क्योंकि सब जगह विजयी है खारी पर भी विजय प्राप्त कर ली उसने विजयी का इतिहास बनता है सब हाँ में हाँ भारतवर्ष में रघुनाथ मंदिर पर दो बार आक्रमण गोधरा में एस सिक्स मैं ये सब गया हूँ यहीं सुन के नहीं बोल रहा हूँ हर मोर्चे पर विनाश के मोर्चे जहाँ लगाए जाते वहाँ पहुँच जाता हूँ गोधरा में जाकर देखा है अक्षरधाम में जब विनाश किया है उग्रवादियों ने सब देखा है यह सब क्या उग्रवाद की को दमन करने के लिए भारत के साथ देने का अवसर नहीं था उग्रवाद की परिभाषा ही बदल दी गई अमेरिका की प्रमुखता पर उंगली उठाने वाला उग्रवादी भारत को मिटिया मेड करने वाला हमारा सहयोगी ये कौन सी उग्रवाद की परिभाषा है तो श्रमिक तंत्र के अधीन सेवा के नाम पर है? जब व्यापार तंत्र हो जाता है तो शत प्रतिशत विनाश हो जाता है वर्णाश्रम का व्यत्यास हुआ या नहीं जी ऐसे ही पुरुषार्थ चतुष्ट का व्यत्यास अब अधिक समय ना लेकर ना देकर लेने वाले आ भी गए होंगे समय पर्याप्त थोड़ा हम संकेत कर देते हैं थोड़ा विचार करिए चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद ब्राह्मण का जीवन मोक्ष प्रधान होना चाहिए ज्ञान विज्ञान ये सब ब्रह्म कर्म है ब्राह्मणों के कर्म है ब्रह्म कर्म स्वभाव जम क्षत्रियों के जीवन धर्म प्रधान प्रधान कार्य का अर्थ कि बाकी रहे नहीं और वैश्यों का जीवन अर्थ प्रधान शूद्रों का जीवन काम प्रधान ठीक अब चार आश्रम लीजिए ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम धर्म प्रधान गृहस्थाश्रम अर्थ काम प्रधान और संन्यास्रम मोक्ष प्रधान ये भगवान के आगे ये जो तृतीय अध्याय में तीसरे अध्याय में सब हम लिखे हुए हैं लेकिन यहाँ मौखिक बता देते भगवान के बाईस अवतारों का हम सब हय जी को ले लें तो चौबीस अवतारों का वर्णन है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ समाज को मिल सके इसी में सबका विनियोग है या नहीं संन्यास धर्म के को प्रशस्त करने में ये सब कहीं वेद की रक्षा संकेत में हमने बताया पुरुषार्थ चतुष्टय का परस्पर सामंजस्य क्या है कि नीति भी सध जाए प्रीति भी सध जाए है? और स्वार्थ भी सध जाए परमार्थ भी सध जाए दूहू हाथ मोदक मोरे यहाँ बहुत बढ़िया निरूपण किया गया कल कहा गया तो इसकी व्याख्या कल ही करेंगे हासुदेवे भगवती सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधो प्रतिहता आत्मा इसकी व्याख्या संकेत में हो गई कल वासुदेवे भगवती भक्ति प्रयोजिता जनयत वैराग्य दुकम जीवन दर्शन क्या है जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठा ही जीवन दर्शन है और जगत ने फल दिया जीवन ने फल दिया चरणों में राग की प्राप्ति हो गई अनुरक्ति की प्राप्ति हो गई प्रभु के स्वरूप का आत्मा के स्वरूप का यथार्थ विज्ञान हो गया तो समझिए जीवन दर्शनीय हो गया जीवन दर्शन हो गया ठीक है वैराग भक्ति और बोध ये तीन जो हैं क्या हैं एकादश स्कंध के अनुसार भोजन अगर रुचिकर है तो तीन फल मिलेंगे या नहीं प्रतिग्रास में क्षुण्य वृत्ति, भोग की निवृत्ति पुष्टि और तुष्टि भोजन करिए त्रिपित हित लागी और मुक्ति को मुक्तिकोपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ अगर और एकादश स्कंध के अनुसार भी अगर साधन ठीक है शास्त्र सम्मत है तो हर क्षण प्रतिक्षण तीन फलों की प्राप्ति होगी अनात्म वस्तुओं में विरति शरीर और संसार के प्रति राग की शिथिलता वैराग्य और चरणों में अनुरक्ति और प्रभु के स्वरूप की स्फुट अनुभूति यही तो ये तीन फल मिल रहा है तो जन्म और जगत सार्थक लेकिन ये तीन फल विदुर जी ने पूछ दिया मैत्रे महर्षि से सीधे तो वैराग्य किसी को देता है संसार क्या काल कबलित तो हो जाना वैराग्य का लक्षण नहीं है कल बताया था वैराग्य तो धर्म और विचार का फल है जी संसार का सब कुछ देगा वैराग्य नहीं देगा भगवान भी सब कुछ दे देंगे भक्ति नहीं देंगे भक्ति आपनी दे न कही ह हाँ। सुन वायस तय परम सा सयाना काहे न मांगस असवरदाना भगवान सब कुछ देना चाहेंगे दन ले लो मोक्ष ले लो लेकिन भक्ति नहीं क्यों भक्ति के तो अधीन होना पड़ता है न भगवान भगवान भी भक्ति को दुरा लेते हैं सबको नहीं देते हमको अभी कितने बार कोई कहे कि सगुण पर बोलिए हम नहीं बोलते हैं अधिकतर क्योंकि सगुण हमारे हृदय में बहुत आस्था का केंद्र है और कोई समझ लें कि ये तो बिल्कुल ठेठ वेदांती ऐसा नहीं वो हृदय का धन है सगुण को जैसे लोमस ऋषि ने क्या किया बार बार निर्गुण का प्रतिपादन किया और अगस्त ऋषि ने कहा अस्तवरूप बखानो जानो पुनपुन सगुण सगुण ब्रह्मरति मानो तो हम लोग भी अपने हृदय के धरोहर हाँ भगवान की मुदमयी लीला उनके स्वरूप विग्रह का झटपट प्रकाश नहीं करते उसको जरा वेदांत की गोदी में लपेट कर ही रखते लपेट के रखने का मतलब उसको सुरक्षित रखते हैं लीजिए धर्मि सुनिष्ठिता पुमसा विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पादय यदि रतीम श्रम केवलम लो जी भगवत चरणों में रति अगर प्राप्त ना हो तो धर्मानुष्ठान एक श्रम के रूप में परिणत हो गया यही माना जाता है आगे धर्मस्य से ही उस दिन हमने कहा था धर्म का फल है अपवर्ग अपवर्ग का अर्थ होता है पवर्ग रहित पाप फूर्ण्य सब फौ फल सुख दुख ये सब द्वंद्व रहित द्वंद्व रहित आज एक ही वाक्य कह दें वर्तमान जो विज्ञान है ये व्यापारी जैसा चाहे वैसा वैज्ञानिक को बना देता है और विज्ञान को उसी धारा में ले जा रहा है विज्ञान का नेतृत्व तो वही आपके हाथ में नहीं है व्यापारियों के हाथ में हमारे हाथ में नहीं है जहां ले चाहे जाना चाहेगा विज्ञान को व्यापारी पहुंचा देगा विज्ञान का नेतृत्व तो भी व्यापारियों ने अपने हाथ में ले लिया है विनाश का मुख्य कारण ये हमने तो संकेत किया वर्तमान साइंस या विज्ञान द्वंद्वों से जूझना सिखाता है द्वंद्वातीत होने का मार्ग अवरुद्ध करता है हमारा वेदांत द्वंद्वों से जूझना सिखाता है दक्षतापूर्वक योगा कर्म सु कौशलम दक्षता पूर्वक द्वंद्व पर है द्वंद्व पर विजय प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है और द्वंद्वों के आघात से बचने के लिए सामग्री का विधान भी करता है तो हमारा दर्शन ऊंचा हुआ या नहीं तो धर्म का फल मोक्ष होना चाहिए केवल अर्थ के लिए स्वर्ग लोकों में उत्कर्ष के लिए धर्मानुष्ठान नहीं करना चाहिए तो हमने संकेत किया सज्जनों प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी प्रज्ञा शक्ति कुंठित हो जाएगी यदि हम भागवत आदि को मानेंगे यह जो व्यामोह हिंदुओं के नेताओं में है यही अच्छे होने पर भी यह व्यामोह ही उनको करने चलते हिंदुओं का भला और कर देते हैं बुरा इसीलिए भारत जी ने कहा हित हमार सेवकाई सोहरिलीन मातु कुटिलाई हितैसी हितज्ञ हित करने में तत्पर समर्थ चार योग्यता संपन्न होना चाहिए व्यक्ति को के कई क्या हित नहीं चाहती थी लेकिन हित के नाम पर बंटाढ़ार कर दिया किनका भग जी का हित ही कर डाला भगवती सीता सहित राम भद्र कर दिया तो हम ये कहना चाहते शास्त्र में आस्था रखेंगे तो क्या होगा शास्त्र प्रगति और प्रज्ञाशक्ति उद्बुद्ध होगी कुंठित नहीं होगी और पुरुषार्थ चतुष्ट संतुलित होंगे जीवन और जगत में धर्म राज्य और राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी विशेष व्या समापन है क्या परसों है यहां। परसों है तो दो और प्रवचन है भाव तो यह है कि पूरे भागवत में जीवन दर्शन का जो स्वरूप है लेकिन एक क्षण में तो नहीं बता सकते चाहते हुए भी नहीं बता सकते तो उसको कालक्रम से रखें फिर हम आपकी जो समिति है मनीषियों की उन पर हम लट्टू हैं सब मनीषी हैं जो भी विषय देंगे आखिर जो भी राग राग्नि दीजिए वक्ता का अपना स्वर अनुगत ही होगा राग रागनी एक और वक्ता का अपना स्वर तो अनुगति होगा हैं ठीक है ना ये जलौटा बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं तो जो भी विषय देंगे भागवत पर उसका प्रतिपादन हम करते रहेंगे उसमें ननू नच नहीं क्योंकि आप सब सुलझे हुए मनीषी हैं लेकिन सबका सार अंत में यही सब होगा तो फिर कालक्रम से श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हत्या कहते हैं लेकिन हो क्या रहा है गोहत्या बढ़ रही है इंसान पर विचार भी कीजिए भारत कहते हैं हो क्या रहा है प्रतिक्षण खंड युक्त हो रहा है खंडित हो रहा है अच्छा तो प्रार्थना हमारी निरर्थक जा रही है क्या प्रार्थना का एक रहस्य बता दें प्रभु प्रदत्त जैसे श्री सर्वनानंद जी महाराज कहते थे प्राप्त विवेक का समादर करो ऐसे प्राप्त शक्ति का उपयोग न करके फिर कोई भगवान से प्रार्थना करता है भगवान बहरे हो जाते अरे जितनी हमने शक्ति दी उसका उपयोग कर और अभिमान मत कर और फिर प्रार्थना कर हिंदू क्या कर रहा है गोहत्या बंद वो भी हम ही लोग कह, कहलवाते हैं और तो कोई कहता कहलवाता ही नहीं हाँ भारत अखंड हो ये नहीं कि पोते के रटं थे कहीं भी कह दे मेरी हथकर ही लग जाए हमारी आदित्य वैली से मैं साथी गोपाल में हमारे मंच पर आने से पहले एक तेजस्वी युवक ने हम उसको जानते भी नहीं थे उसने कह दिया गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो मुसलमानों का मोल हम तो कह देते हैं मुसलमानों के मोहल्ले नहीं पाकिस्तान की सीमा पर जाकर के पाकिस्तान हम लेंगे आज ना सही कल खून की नदी बहने से पहले पाकिस्तान हमको मिल जाए तो अच्छा है अब एसपी कपूर साहब थे हमारे बड़े ही अनुगत और गुप्तचर विभाग के सब विराजमान थे साक्षी गोपाल में डेढ़ लाख की भीड़ यहाँ खून की नदी न बह जाए अरेस्ट कर लिया हमको फोन करवा दिया संकेत में कि बच्चे की हमने रक्षा कर दी अरेस्ट न करते तो मुसलमान मार डालते तो यहाँ पर हम बात कह रहे प्रार्थना सफल कब होती है प्राप्त शक्ति का उपयोग कीजिए अभिमान मत पलने दीजिए अप्राप्त शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए कृतज्ञता का ज्ञापन कीजिए जो भी शक्ति है प्रभु आपके दी हुई है और अपूर्णता की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए नहीं तो बहेलिया आवेगा जाल बिछावेगा दाना डालेगा फसना मत और बहेलिया आ ही गया जाल बिछाही दिया दाना डाल ही दिया और सबसे पहले नेता ने गीत गाया हारमोनियम तबला ढोलक नहीं फिर भी गीत गाया बहेलिया आवेगा जाल बिछावेगा दाना डालेगा फसना मत सबसे पहले वही फस गए सबसे पहले वही फस गए गो हत्या दूर करने के लिए हमारे गुरुदेव आदि को आगे करने वाला जो साधुवेश में व्यक्ति था वही इंदिरा गांधी से मिल करके हमारे महाराज आदि पर प्रहार करवाया वो अब अरब पत्ती तो नहीं करोड़पति बना हुआ है और तीन नाम अपना बदल लिया है फिर भी अगर वो वृंदावन में आएगा तो लगेगा विश्व में इसके समान कोई गोभक्त नहीं समझ गए गायों को कटवाने में जिन धनियों का हाथ है वही गोशाला में जाकर हाँ दो करोड़ कमाएंगे गाय को कटवाकर दो देकर दानवीरों में भी अपना नाम लिखा देते हैं वरी विचित्र विदम्बना है आखिर प्रार्थना प्रार्थना सुनी जाए वो कब हो प्राप्त शक्ति का विनियोग करते हैं क्या गोरक्षा के लिए दास देश की अखंडता करना वो नहीं तो भगवान राम ने कहा बाली को मारूंगा मैं लेकिन सुग्रीव जाना पड़ेगा युद्ध के लिए तुझे एक बार तो चोट खानी पड़ेगी हाँ वो कोई शंकराचार्य या सातवें आसमान की शक्ति छड़ी घुमा दे और आप या हम बस आराम से परे रहे हैं, सब काम हो जाए ऐसा कभी नहीं होता हमने पूरी के राजा जी कह दिया महाभारत में लिखा है जो क्षत्रि युद्ध से डरता है पृथ्वी उसको निगल लेती है पृथ्वी निगल लेती है जो हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय नहीं देता जहाँ समर्थ है वहीं कहता वहां भी कहता भगवान करेंगे भगवान की दृष्टि में भी वो दंड का पात्र हो जाता है समझ गए ना भगवान भी उसके छल को सहन नहीं कर पाते हैं, वो ही कपट छल छिद्र न भावा इसलिए हमने कहा कष्ट होता है अरे दो ही बात है गोहत्या बंद हो कहना हम कब बंद करेंगे या तो गाय ना रहे गाय है तब तो गोहत्या बंद हो और गोहत्या है तब तो अब तो लगता है कि दूसरा पक्ष प्रबल हो रहा है पहला पक्ष क्या है गोहत्या ना हो तो हम क्यों कहें गोहत्या बंद हो? दूसरा पक्ष गाय ना रहे तो क्यों कहे गोहत्या बंद हो गाय कुछ जीवित है तब तो कह रहे हैं ना गोह हत्या बंद हो दूसरा पक्ष इतना प्रबल लग रहा है कि सब जर्सी आदि गुआ रहेगी नहीं अब क्या कहेंगे गोहत्या बंद हो गो गाय सुरक्षित है कुछ जीवित है तब तो कहेंगे गोहत्या बंद हो लेकिन क्या करते हैं गोहत्या बंद हो कह भी देते हैं अंत में गुप्त या प्रकट सबका हाथ होता है गोह हत्या में भी गोरक्षा के लिए आप बुरा मत मानो इसी वृंदावन में मैं तो विचित्र हूँ एक कथावाचक के यहाँ मेरे मुंह से निकल ही गया कि सारी गायें जर्सी आपके यहाँ और आप भागवत की कथा कहते हैं गोविंद जय जय का कीर्तन करवाते हैं ये क्या है तमाशा है उन्होंने बुलाना मुंह देखना ही बंद कर दिया मुझसे अपराध हो गया कांची वालों के यहाँ मैंने कह दिया ये क्या तमाशा है सब जर्सी गायें बांधे हुए हैं अरबों रुपये आपके पास आपके यहाँ भी जर्सी गायें ही रहेंगी तो गायें कहाँ आश्रय पावेंगी जी श्रृंगेरी में जाके देखा जर्सी गाय जर्सी गाय देसी गाय पहले थी जब मैं रहता था श्रृंगेरी में अब बोलो जी शंकराचार्य द्वारका में सब देसी शंकराचार्यों के यहाँ भी जब देसी गाय को स्थान नहीं मिलेगा भागवत के पंडितों के यहाँ भी दूध के लोभ में उड़ियाबाजी के ट्रस्ट को मैंने कह दिया मेरा नाम हटाओ ट्रस्ट आधिपद से या देसी गाय रखो ये क्या मतलब है ज्यादा दूध के नाम पर देसी गाय एक कितने लीटर विदेश 120 लीटर देसी गाय विदेश में दूध दे रही है हाँ यहाँ नहीं उसको विकसित किया जा सकता है तो एक बड़ी विचित्र बात है क्या करें गोहत्या बंद हो कहते हैं गोविंद जय जय कहते हैं लेकिन पालने के नाम पर हम लोग भी जर्सी गाय ही पालते हैं मतलब देसी गाय कटने के लिए ही पैदा हुई है ये मान के चलते हैं इस बेमानी से क्या रक्षा होगी इसलिए आत्मनिरीक्षण पूर्वक भगवान की प्रार्थना करें हर हर महादेव